परोक्षत ज्ञान और के द्वारा आवरण कारणे अज्ञान नष्टे सती तद आवृति तेनालीत और उसी अज्ञान उत्पादित आवरण था दूसरा न भाति नास्ती दोनों ही नष्ट हो जाते हैं दिवधम की आवरण कारणाभाव नश्य कारण नष्ट हो जाते हैं ये बात कहा गया था उस पर कहते हैं किस अंश को कौन नष्ट करेगा परोक्ष ज्ञान किस को नष्ट करता है और अपरोक्ष ज्ञान अपने परोक्ष ज्ञान तो नश्य असत्तावृदि हेतु अपन नाश्या वृद्धि हेतुता परोक्ष ज्ञान तो नष्ट परोक्ष ज्ञान कौन सा होता है आवरण कारण भूता असत्व का भान नास्ती ये जो ज्ञान था नष्ट हो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान के से नास्ती ये जो आवरण है और अप्रोष्ञ नष्ट हो रहा है अभान आवृति हेतुता न भाती को तो न भाती नास्ती दो में से नास्ती परोक्ष ना जो है ज्ञान से नष्ट अज्ञान अपने वर्त दे कूटस्थ है ऐसा गुरुमुख सुनने के बाद इतम रूपात् परोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान से क्या हुआ अज्ञान का असत रूपा जो कारणत्व है वो खत्म हो जाता है और कूटस्थ तो अश्वनी ऐसा जोश ज्ञान तो न तो तो भात रूपावर रूपावरण निवृत्त है इस प्रकार कारण रूपाज अज्ञान भी खत्म हो जाता है अब ज्ञान का जो फल है क्या शोक निवृत्ति तृप्ति वो बता रहे इधर ज्ञान से फल रूप अवस्था द प्रथमा में भी पहला कौन सा शुभ निवृत हो पता अभान आवरणे अभान आवरण जीवत्वा अब तक आपको भान ही नहीं हो रहा था मैं आत्मा हूँ अब आत्मा होकर करके जब भान हो ही गया तो अब तक जो सोच रहे थे क्या मैं जीव हूँ वो जीवत्व खत्म जीवत्व का जो आरोप था स्वरूप में वो हो जाएगा और अब आप अपने आप को कहेंगे आरोप नष्ट होने से कर्तृत् अखिल संसारा क्यों शोकृत्व भुक्त मंत्र इत्यादि संपूर्ण जो संसार का नामक शोक है वो निवृत्त होता है बुरा तो संसार ही शोकात्मक है जल मरने पर लोग शोक जताते हैं। वास्तव में जिंदगी में है। शोक शोकमय है शोकमग्न जिंदगी ज्ञान से दूर तो नहीं होता परो का फल पता नहीं शोक की निवृत्ति परोशान से, से क्या भ्रम है ईश्वर है ध्यान से क्या होगा कुछ नहीं होगा वो तो क्या फायदा अब पर्ची नहीं है ना? अब नजा तो मजा तो जाए कोई मीठा उठा खाने को मिले तो दक्षिणा भी मिले अब बंडा रहे वहाँ सुन लेक है, ठीक है, है? तो परची तो ये क्या अप्रोची कहा उसके बिना तो चले खाने सुनने से यही होता है उसके अप्रोक्ष के लिए प्रयत्न करो और अप्रोच करने के बाद शोक निवृत्ति ये क्रम है और क्या तृप्ति तब शोक निवृत्ति भी हो गए तृप्ति भी हो जाएगी लेकिन दक्षिणा कम मिलेगा तो अतृप्त भी रह जाएंगे ना इधर दूर गए और दसी मिला क्या फायदा हुआ बीस तो, तो लग गया इसीलिए यहाँ लौकिक शो, शोक निवृत्ति से निरंकुशा तृप्ति नहीं ज्ञापन निरंकुशा तृप्ति नहीं एक बात जोली ग्रंथ है ना उस स्वामी राम जो उसका मालिक तो मर गया बड़ा भंडारा ऋषिकेश कम से कम पांच हजार से विद्यार्थी सब विद्यार्थी विद्यार्थी चार पांच हजार अलग होंगे आठ दस हजार लोग भंडार हो रहा होने बस में लोग मारा मारी हुई दक्षिणा किसी लोग मिली नहीं थे जिसको तो हाथ मैंने कहा स्पद शुरू से ही रहा वो शुरू से विवाद रहा। मरा भी सन्यासी है, विवादास्पदास्पद उसका बेटा कहते मैं उसको जलाऊंगा मेरा बाप भाई बड़ा विवाद होगा अंत में जलाया हो उसका छोड़ आए सन्यासी को जला दिया बोल सी रीति विवाद और भंडारे में हुए कौए जैसे गट्टे हुए धारे धन लड़ाई झगड़े हुए न कोई ठीक से खाया न कोई न पाया बहुत बुरा हालत हो इतना ही नहीं तमा जो ऐसी आंधी चली सारा पंडाल ही उड़ गया क्या खाएंगे बहुत बुरा हालत हो गया तो लोग सुनाते हैं तो गए देखो से है मरने के बाद मुसीबत जीते जी मुसीबत मरने के बाद ही मुसीबत भंडारा भी मुसीबत है जरूरी नहीं ये गलत है ना यदि आप जीवन मुक्त मामले खत्म हो जाता है ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए करना चाहिए खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये प्रश्न ही नहीं उठेगा तार कर्मसात भूख लगी तो कर और पर्ची मिल गई तो ठीक है भूख नहीं लगी पर्ची नहीं मिली तो भूख लगी है अरे पर्ची नहीं मिली तो खाओगे नहीं क्या तो फिर तभी बिछा मे खाओगे कहीं तो खाओगे इसलिए पर्ची का कोई लेनदेन नहीं है भंडार से कोई लेनदेन देन में जीवन मुक्त के लिए वो तो प्रार्थन वसा हो जाए तो हो जाए मिल जाए खा ले नहीं तो नहीं तो संयोग वैसे सारा चीज ताकत आल्याय वेदांति का जीवन मुक्त का सारा जीवन ताकत आलिय न्याय मना नहीं करना प्रारंभ कहा गया तो ठीक है मना नहीं करना तो थे तो तपस्या कर रहे थे आप नहीं बना लिए अच्छा काम किया उसी वजह से आज वेदान समझ रहे थोड़े हाथ भंडार भ्रष्ट हो रहे होते नहीं भंडारे से हम लोग विद्यार्थी जी बचते रहे अब आश्रम का नियम था न जाए तो आसन निकाल के बाहर तो हम उस कोठारी को पड़ा पुठाई रखते थे हाथ जोड़ जोड़ करके प्रसन्न करके कहा भाई आप जो सेवा दो बाकी इधर उधर मार्केट वगैरह सब कर लूंगा अपने टाइम सेटिंग करके मैं से मत भेजा और भेजो कभी दूसरे को विरोध ना करें तो जब नजदीक का कोई पर्ची आ जाए ना तो दे और दूर जाए सर पाठ छूट जाता अब बारह जा बजे भंडारी की पर्ची मिल जाए अधिकतर और साढ़े हमारा पार्ट थी क्या कर अब भंडारा जाए कि पाट जाए हम बोले इसलिए देखो कि तो आस में कहीं दस साढ़े दस की पर्ची आता है वो हमको देखो दो कई लोग बोले ये भी भंडारा में जा रहा विरोध नहीं होएगा आसपास हो और साढ़े दस टाइम का हो तो देखा पंद्रह बीस लोग थे नियम यह था कि जिसके पर्ची मिलेगा उसको बोध मिलेगा हम मुसीबत थे <laughs> और पर्ची लो जाओ मान लो मान लो ले और निकल जाओ वहाँ नहीं जो भंडारे में पाठ में चले जाएंगे लेकिन भूखे रहना पड़ेगा ये भी तो मुझे बात है एक बार में क्या किया ऐसे ही पर्ची तो ले लिया शुरू शुरू में डर के मारे जब तक तो कोठारी पटा नहीं था पर्ची ले लिया वहाँ कहा जाए दूर, दूर का था भदोई का था कहाँ दूर दूर, दूर, दूर कहाँ तक जाएंगे हम क्या करते थे अब वहां कोठारीछित थाजारी जी हाँ तो भाई पर्ची बारह बजे का मिला पाठ छूट जाएगा दो रोटी दे देना यहीं <laughs> था था पे। साढ़े दस बजे खाके वहीं से मर्जी आई मैं नहीं झूठ बोलना चाहता तू कर फंसाया पर्ची खड़ा कर गया तो कोई दिक्कत नहीं आस पास देता था बाकी नहीं देता क्या हमें। हम तो मना करने के लिए पटाया मत दो भैया दूर दूर, दूर। परिस्थिति ऐसी कि ना अपार भंडारे के लिए गए हैं बनारस है। में जाने का उद्देश्य क्या था भंडार खाना महात्मा बनने का उद्देश्य क्या है भंडार खाना तो गया तो, फिर। वो तो हमारे भजन के अनुकूल प्रार्थ वसाव कुछ हो जाए तो ठीक है ले लिया खा लिया कभी कबार ठीक है पीछे भाग रहे हैं सांसारिकार्थो से है, तो है तो खा लो तो कभी फर्क तो कुछ पड़ता ही नहीं आज का है कल हक दिए कहा वैसे, वैसे, वैसे रहना है <laughs> क्यों उसका पीछे पड़ा जो रोटी मिल रही है आराम से सुखी रूखी जैसा भी है अपना घाव भजन करो आदमी मुख्य कारण क्या लक्ष्य भूल जाते के के बाद थे, थे, भागते आदमी अपने उद्देश्य भूल जाए बड़ा आश्चर्य होता है मेरे भी समाज में विद्या समाज में यहाँ किस उद्देश्य से आते हैं उद्देश्य पांच छह महीने भूल जाओ शुरू में दो तीन महीना थोड़ा राता है रंग उसके बाद ऐसा उतर जाता है यहाँ का मल ऐसे चढ़ जाता है गंगा किनारे आए लोग महंगाई में स्नान भी कर दिया बड़ी श्रद्धा से और उल्टा पापे उग रहे हैं सोचता तो मेरे बात क्या है बाद में मेरे को समझ में भी आई इस कानवे कर लिया पंक्ति हमने बात क्या है इसमें रहस्य है जैसे आप घर में झाड़ू मार झाड़ू मारते तो होता क्या इधर उधर छिपा हुआ कॉकरोच है मेढक है चुहे हैं कीड़े मकोड़े हैं क्या होते हैं भागने लगते हैं सब निकलते बात वैसे जो आप रिश्ते आते हो साथ पढ़ने आते हो पढ़ने लगते हो गंगा जो डुब्बी लगाते हो तो क्या होता है सारा कचरा निकलने लगता है पाप निकलता है वो जो शोधन होता है सफाई होने लगता है तो पाप निकलता है धूल जैसे उड़ता झाड़ू मरने से पाप बाहर आते हैं वो पाप आपको आपको उद्देश्य भड़का देते विवेक बना रहे और पापों को दमन करें कंट्रोल करें इच्छाओं को मार दे तो लक्ष्य प्राप्ति हो ये आपने क्या भंडार नहीं खाया अच्छा नहीं तो फिर उसे भाग दे तो फिर उद्देश्य खत्म हो लक्ष्य साधु बनेगा खत्म इसे वृक्षा न्याय से संतुष्ट भाव नहीं का वृक्षा लाघ न अपने आप जो प्राप्त हो गया उसे खुश हो अपेक्षा किसी से किसी भी चीज की नहीं रखूंगी किसी भी जैसा मिल गया जो मिल गया प्रारूप में यही है समझिए खा लेना ये नहीं देगा ना, हमको सुखा दिया उसने घी लगा के खाया कोई आपत्ति नहीं उसके प्रारंभ घी घी लगा लग रोटी था अपने प्रारूप नहीं था यह समझो ना क्यों विवेक नहीं करते हैं वेदांत राग भी चले जाते हैं आवो वो देख राघवेश में चले जाए गड़बड़ आप साधक है राघवेश तो तो कुत्ते को लगा रोटी जा रहा घी पीछे घी के के तो ला दिया तो उसके भागी में था ना घी वाला रोटी वो तो सुखा रोटी खाना चाहता था लेकिन घी वाला रोटी उसके भागी में था उस तो रोकाने घी लगा करके खिलाया और खुद को भूखा लाना ही भागी में था खुद की रोटी खुद ले गए थे खाने के लिए खुद का भाग्य में भूखा रहना था उसका भाग्य में ये करो कि खाना, करोटे की पुरुष देखता है कि सभी में ईश्वर है ना तो उसके अपने पार्थ अनुसार ईश्वर अनशोचित हो पा रहा है यह अशोचित पाएगा लेकिन करो तो ये भाव नहीं चलेगा आपको कि वो क्या कर रहा हम क्या कर वो चाय पिया कॉफी पिया क्या पिया क्या नहीं तो प्राप्त तुम पानी पी लो नाग्य में कुछ नहीं बुलाते तो ये साधकों में कमी इसी का नाम सावधानी सावधान रहना ही साधना है हमें इस बात की सावधानी बरतें तो देखिए कित तो आगे कि बढ़ेगी चाहे तो शास्त्र ज्ञान हो चाहे साधना हो चाहे किसान छोटी छोटी बातों को लेकर आश्रम के अंदर लागू अनावश्यक आदमी इतना बजे तक सो रहा है तुम क्यों देख रहे हो कौन कितना बजे तक सो रहा है तुम्हारा उद्देश्य क्या तुम क्यों आए हो तुम अपने जल्दी उठो अपना जहाँ दो अपना पूजा पाठ करो भजन करो पढ़ो दूसरा जगह कुंभक जैसे बारह बजे सोए तुम्हारा क्या कह रहा है तुम नहीं बोल रहा है क्या वो नि बे मतलब देखते वो लोग लोगा गया पैर नहीं धोया क्यूँ देख रहा है इस चीज को है कोई गया हाथ नहीं धोया अनावश्यक चीजों में दिमाग लगा देते यही देख रहे साधु को आए थे घर छोड़े आए थे कौन शौच जाकर हाथ नहीं धो रहा है यही रिपोर्ट लिखे ना तो मर रहा थे यह यहाँ पे समझ में नहीं आती क्या साधु लोग चीजों को लेकर रहा तू तू मैं घृणा ईर्ष्या नहीं होता सर समाज में ये सब अज्ञान है आपने आपको समझते बड़े विवेक की जीवन मुक्त और रागवेश कर रहे हैं को लेकर। आपने हो तो काने हमको तो पता ही नहीं कौन कितना बजे उठता है, है क्या हमने आज तक ध्यान ही नहीं दिया नवा आश्रम है नया आश्रम जो जैसे करेगा वैसे भरेगा मैं क्योंकि आप कितना बजे उठ रहे हैं कितना बजे सो रहे हैं मेंटेन लो दूसरा आपके अंदर है ना सधाया हृदय हिसाब किताब रख रहा है कौन कितना बजे उठ रहा है कि मैं आपके हिसाब रखूंगा ये साबकों के विजय की कमी है बात वेदांत करते परोक्ष की चर्चा करते क्या फायदा है इन चीजों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए जो गीता में आया संतुष्टा योगक्ष गांठ बांध के रखो। लो जो अपने भाग्य में है उस समय से पहले नहीं मिलने का और जितना ज़्यादा उसको नहीं मिलेगा। इसे ज्यादा की से क्यों कर रहे हैं नियम है ना भाग्य से ज्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलता है क्यों रागवेश कर रहे हैं उसने एक गिलास पी मेरे को आधा गिलास दे दिया क्यों परेशान हो रहे विचार करके देखेंगे एक चीजों पर बिल्कुल नजर नहीं डालना चाहिए जो चीज़ के अभाव भी है वो पूरा करने वाला परमात्मा यदि आपके भाग्य में तो आएगा वो और नहीं है तो प्रयास करो तो भी तुम पा नहीं सकते पा करके भी आपको साथ रह जाएगा हमने देखा एक बार जैसे कोई चीज मेरे मन में आया ये चीज हमारे पास होना चाहिए लो लो पता लगा तो मंगालिया मंगालिया जैसे ने किया, वो नहीं और भाग्य भाग्य में में है बेकार जो है, करो मंगा करो मंगाओ चीज़ ये वो करो में था आ गया ऑन किया ऑन करती फोन और अपने आप ये चीज आ जाती है भाग्य से वो तो सालों रहता है हमारे पास कई दस दस साल बारह बारह साल तक इसलिए पे दृढ़ है संतुष्ट है अपना तभी जो बोल रहे हैं शोक निवृत्ति तो तो करना है है। वो तो स्वाभाविक होगा ना वो भी हो गया अंतर्गत जो है वही तो पुरुषार्थम कर सकोगे यही प्रारण कर्म के साथ न दे आप पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे आप नहीं कर सकते घर में मंगल कार्य हो रहा है कौन चाहते है मैं घर में चुपचा बैठ रहा हूं चाहते हैं मान भयंकर बुखार हो गए तो क्या करें? कर लिया कर सकते है कुछ मान लो बहन की शादी है तय हुआ भारत की स्वागत में तुम ही खड़े हो जाओगे सामने और भयंकर बुखार के सिर दर सर फट रहा है क्या करो वाज खड़े हो जाओगे पुरुषार्थ भी प्रारब्ध की सहयोग में होता है ार्थ के विरोध में तो पुरुषार्थ कुछ नहीं कर सकते प्रार्थ साथ दे तो पुरुषार्थ होता है इसलिए पुरुषार्थ के बहाने प्रारब्ध के विरुद्ध में चलने के प्रयास करते ये भूल है ये हमारे पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों साथ चलते हैं तो पुरुषार्थ आप सफलता सफलतापूर्वक कर सकते हो नहीं तो नहीं कर सकते लोग यहां आए पुरुषार्थ नहीं तो आए पढ़ने लिखने आए थे टिक नहीं पाए क्यों कम पुरुषार्थ किया उन्होंने वो भी सब सुखों का त्याग करके डराया जहां भी रहे वो छोड़ दिए यहां आके रहे असुविधाओं में रहे शुरू शुरू में बिल्कुल असुविधाएं थी उन असुविधाओं में रह करके कम पुरुषार्थ था ये लेकिन प्रारंभ था नहीं विद्या यहाँ पर ये सारी चीजें केवल पुरुषार्थ में ही है केवल प्रारंभ नहीं है प्रारंभ पुरुषार्थ सात चलता है तो पुरुषार्थ सफल होता है इसे पुरुषार्थ करने में हमें अकल लगा विवेक लगाना है कि क्या हमारे प्रार्थ साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है इसे जागरूकता होनी चाहिए। जहां कोई के की दे रहे हैं, तो समझ है, है। अनुरूप नहीं चल रहा है मारला जहां अंगानी युवक क्या करता है आ, वापस लाठी मारने के बाद ही हाथ अंदर करेगा क्या कहीं दूर में पैदल चलने का पैर का आवाज वो तरंग उसको महसूस हो जाता है धरती से आप चल रहे हैं सौ फुट दूरी पे, उसे पता लग जाता है और तुरंत अंदर लग जाता है वैसे साधक को होना चाहिए किस प्रसार को करना किस में प्रवृत्त होना किस में निवृत्त होना ये बहुत विवेक का कारण और यहीं पर हम विफल होते हैं कि गुरुओं के मार्गदर्शन में रहना चाहिए बोला जाता है तुम्हारी कल नहीं पकड़ पा रही गुरु जैसे कहेंगे कर देगा चुपचाप सोचो मत अपराग डालो मत गुरु ने कह जा चुछ। चुछ। क्या होगा भला होगा मरना आएगा जियेगा मोक्ष होगा हो सोच रहा वो भावेश बुद्धि भी लगा रहे हो गुरु को भी पकड़ रहे काम गड़बड़ हो जाएगा वो नहीं चढ़ेगा अपनी तर्क में लड़ा रहे हो गुरु के आदेश पर भी तर्क करोगे फिर ऐसे क्यों कहा गुरु जी ने ये जहां गया तो श्रद्धा खत्म इसका तो श्रद्धा नहीं रहा गुरु के। तो गुरु के वचनों में वेद के वचनों में श्रद्धा इसलिए कहा गया तुम तो क्यों प्रश्न खत्म हो जाते क्यों पूछा ही नहीं कहा गया करना क्योंकि समझने क्यों का मतलब पर प्रश्न क्या है समझने के लिए क्यों कोई नहीं बोलता है समझने के लिए क्यों पूछा जाता है समझने के लिए कैसे करना है ये पूछा जाए कोई चीज कैसे करना मालूम नहीं हो रहा है समझ नहीं आ रही है तो कैसे करूं ये पूछा जाता है अब जाओ पानी लाओ क्यों है क्या बात क्यों उतर तो तो तो तो गया ना प्रश्न ही अलग होता है कौन तो सा शब्द कहाँ पर उतरना है कौन चीज कैसे करना है? वो विधि पूछो अलग चीज इसीलिए ये सारी चीजें ध्यान में रख करके जब चलते हैं तो ये जो कह रहे हैं कर्तृत्व अकिल शोक संसाराख्यो निवर्तते सारा निवर्त इसे परोक्ष ज्ञान से कुटस्व अस्थि ज्ञान से पहले आपको क्या हुआ ये जो आवरण तो भंग हो गया और अप्रोक्षित ज्ञान से न भाती ये जो आवरण था वो तो भंग हो गया उसका नतीजा क्या हुआ जब हम ब्रह्मा कुटस्थ अहम यह अनुभूति हो गई तो फिर हमारे अंदर अभी तक तो जो जीवित का आरोप था वो तो आरोप खत्म हो गया आरोप खत्म होने मतलब है कर्तृत्व भोक्तृत्व तो मंत्रित्व श्रोतृत्व आदि सारा समाप्त शोक समूह था वो निवृत्त हो गया जब शोक समूह निवृत्त हो गया कर्तवादी आरोपित तो खत्म हो गए तो क्या रह जाता है उसी का नाम तृप्ति में बताएंगे अभान आवरणे निवृत्त है भ्रांत्या प्रतीय मानसिक जीवित सिया निवृत्तवाद तमित्त कर्तृत्व लक्षण संसाराख्य शोक सर्वोप निवर्त है एवं शोकाभगम रूपा अवस्था प्रदर्श्य निरंकुश तृप्तिलक्षण द्वितीया दर्शे शोका पगम रूपा अवस्था को दिखा करके अब लौकिक अपरोक्ष ज्ञानों से अपरोक्षा क्षण तृप्ति की अपेक्षा से अद्वैता से होने वाला निरंकुश तृप्ति क्या है वो पता निवृत्ते सर्व संसारे नित्य मुक्तत्व भाषना भवे तृप्ति शो का असमुद्भवा दोबारा कर्तव्य भुक्त का समुद्भव होता ही नहीं एक बार गया सो गया खत्म मिट सो, मिट गई एक करतनगिरि जी महाराज एक बार अपने प्रवचन में एक भगत बोला वो बार बार बार बार वही वही वही, वही पूछते है ना एक ही प्रश्न पूछते दसों बार, दसो बार आदि परेशान हो जाए पांचों तो की वही दुराते रहे वही दो शायद ऐसी होगा उनके सामने में कई दे रहे तो उस बीच में प्रश्न पूछा माना दोबारा इच्छा हो गई तो क्या होगा ऐसे तो पूछा इससे पहले हुई थी ना एक प्रजा इच्छा हुई स्व काम है तो, एक बोश्याम प्रजा है यारा हो जाए तो क्या होगा ऐसे तो उसने कहा गुस्सा सा मांग मर गई फिर कहां से इच्छा हो जाए राजबरागे तो क्या बोल रहे महाराज हाँ के माँ मर बोल रहा हूं। माया मर वो कहां समझाने के लिए कहा गया था ना जब माया नहीं रही दो भाषा ऐसी थी, थी दोबारा समुपन्न हो ही नहीं सकता शोक असमुद्ध भवान दोबारा संसार आपकी जो शोक है कर्तृत्व भौतृत्व की जो शोक है, तो है जीवित तो आपकी जो शोक है वो दोबारा उत्पन्न ही नहीं हो सकता ये दर्शी तृप्ति है निरंकुशा कर दिया अन्य तृप्तिया सांकुशा है अभी खाए तृप्त फिर भूख लगी फिर क्या डरती है क्योंकि जो तृप्ति हुई है भोजन खा करके वो सांकुशा तृप्ति है कुछ दूर तक कुछ समय तक जब तक वो डकार आते रहेंगे पेट हजम नहीं हुआ दो बार आप साफ नहीं कराए तब तक के है लिए है। सोच हवाए पेट थोड़ी देर बाद चुब लगते हैं गए तो भूल गए कल का खाया हुआ था बे वही हाल भूख के चक्कर कहा गए तृप्ति तो वो जो है शांत कुछ आप तृप्ति है वैसे ही की जो सुख है वह शांत कुछ आप और ये तो निरंकुश है इसीलिए धूप तो तो बार बार उत्पन्न हो रहा है ना भूख बार बार दुखान सुख दुख, सुख, दुख, सुख, दुख, दुख, लहर के समान आवर्ता दावर्ता पहले बोल चुके एक दूसरे भवन में जैसा कोई चीज फसट जाता हो वैसे हम लोग फंस जाते निकले चिल के हाथ से लटके खजूर में वहां से निकले तो गए तंदूर में गए चीन पकड़ के उड़ रहा था खाने को उससे भगवान की कृपा से बच गए तो कहां फंसे खजूर की ओर से लटक गए वहां भी किधर गिराया तंदूर का चूल्ह से चलेगा भाषण हो गया है? ऐसे है। फिर ये सारा संसार जो है बार चक्कर में पड़ा जैसे निकला दूसरे पसा, दूसरे में निकला तीसरे में फा तीसरे से निकला तो भस्म ही हो गया तो, कोई अंत नहीं इसका अंत है ही नहीं चक्रों से बचने का प्रयास करना कहा जागते रहेंगे कहां जाते रहे, का, का तक एक बार एक आदमी ब्रह्म का अनुभव करना चाहता था भटक रहा है भटक रहा बहुत जगह गया इधर गया उधर गया, गया बड़े बड़े शास्त्रार्थी उनके पास गया बड़े बड़े विद्यान के पास गया कहीं भी सुब्रह्म होती नहीं बुला ईश्वर नहीं अपने गया। देखा तेरा कल खराब इतना पढ़ लिख करके इतने छात्रों में डूबने से कोई फायदा नहीं भड़कते रहने से कुछ नहीं होता एक जगह टिकना पड़ता है अबे कहो तो समझेगा नहीं उस देख ऐसा चलो मेरे साथ हम तुम ईश्वर को के देखना यहां बैठे रहो इस नदी के अंदर ईश्वर आएंगे हरे रंग का मछली बन गया हरा ग्रीन तोते का रंग जैसा मछली आएगा बड़ा आशा है उसको पकड़ बैठ एक भी मछली नजर से चुकना नहीं चाहिए ऐसा होगा तो आंख पलक मार दे जाए नहीं मेरे को चले तुम्हारे हाथ से मैं बैठा बगल में मेरे को आलग में बंद नहीं करना टक टक आके देखते रहे। देखते देख रहा देख रहा था हरा मछली तो आना है नहीं होता ही नहीं, नहीं <laughs> अकल में फंसा लिया हो उसको ईश्वर किसी रूप में आ तो बन सकता है लेकिन कुत्ता बन सकता है स्वर्प बन सकता है हरा मछा नहीं बन सकता है सलमान भी हरा मेरे भाई दुनिया में हो या ना हो लेकिन तब बैठे थे बगल में वो गुरु जी बोले हम ब्रह्मा कभी चिंतन करते रहना तभी तो ब्रह्म आएगा ऐसा बोल अब क्या कर देख भी रहा है और चला ओ और सामने क्या कुछ क्या ब्रह्म चली ना उसे एकाग्रता पहले उन्होंने बना दिया ऐसी तीव्र बना दिया उसको फंसा दिए और उसकी बिल्कुल निगाह टिक गई और कौन कहा क्या कुछ भी के और गुरु और मैं इस तरह पता है गुरुजी बैठे हैं मेरे छुपेगा तो गुरु पकड़ के मुझे दिखाएंगे गुरुज का उत्थान है उसको और गुरु ने जैसे कहा कि बस सात तो तुम्हें आम ब्रह्मा चलानी पड़ेगी अब वो अपने वृत्ति चलाने पर बिल्कुल निश्न को बुद्धि बना दिया था उसने एक आग्रह और उसके बाद जैसे वो आम ब्रह्मासन से ने बोला और उसकी वृत्ति चली वो तो अनुभव कारण क्या है हम भटकते रहे बैठते हैं एक स्थान में एकाग्रता पर बैठते हैं जितनी चंचलता मेंटेन कर दे चंचलता में ब्रह्म को खोज रहे और चंचलता अध्ययन का कार्य है वहां ब्रह्म का ये ब्रह्म मिलना हो ब्रह्म विद्या मिलनी हो आप टिकट टिकना पड़े वहां जो भी होगा उथल पुथल सब सहन करना पड़े यही दीक्षा है सुख दुख सारे ध्वध सहन करो मान अपमान सहन करना ये तो है परीक्षा और क्या है सुन रहे हो और अपमान हो गया तो दुखी हो रहे हो वेदान सुन अधिकार हो गया वेदांत सुनते वक्त सारी चीजें होते हैं होने देना चाहिए सहन करना चाहिए सवण करते जाओ टिक करके देख लो कैसा होने आएगा असल टिकते नहीं थोड़ा असल विपरीत चढ़ो यहाँ दूसरा आचार्य वहां चले जाएंगे वहां तो वहां चले जाएंगे वहां तो वहां चले जाएंगे छत्तीसगढ़ करके क्या फायदा होगा इसको कुछ नहीं जिंदगी खत्म हो जाएगा वही तंदुरुस्त खत्म हो जाएगा कुछ नहीं पन मिलने ऐसे हो रहे हैं सबके साथ हमको भी जब पंप पंपाउडर करे वहां चलो यहाँ चलो मैंने कहा भैया आप चले हमें जो मिले हैं हमारे लिए वही परमेश्वर जो पढ़ा रहे हैं हमारे लिए वही विद्वान हमें किसी और के पास जाना नहीं इनसे बड़े विद्वान होंगे कुछ भी होंगे आप जाना चाहे हमने इनको मान दिया मान देता नहीं लगे रहे तो पूरा भी हुआ ढंग से और कुछ प्राप्त हुई नहीं तो क्या प्राप्त दूसरों के भी फे रहते इसलिए मुख्य चीज यही है कि विवेक वैराग सत संपत्ति में कभी घर पर छोड़ आए हैं समझ में आ गए संसार झूठता है, तो है। दुखिया ही सारा संसार है सुखिया कभी तो समझ में आ गया इसलिए छोड़ आए विवेक तो हो गया राखी भी है साथ में सम हो पहले तीन में जाते मन पर पर नियंत्रण नियंत्रण नहीं नहीं इंद्रियों नहीं। आगे का हो, हो कहानी की बेकारी है रहेगा तो बेकार समाधान श्रद्धा जड़ी फड़ गया और पेड़ का टिकेगा ये स्थिति सुधार लाना चाहिए महाराजा आंख जाने याद मंत्र को समझाने चले और सात अवस्थाएं बताने लग गए बीच में एक क्या लेन देन है इस मंत्र को उसके साथ क्या संबंध है बताओ टपका आयम की व्याख्या सात अवस्थाएं बता दिया उन सात अवस्थाओं में घटा रहे हैं उस मंत्र से क्या थी। मंत्र व्याख्या ने मंत्र व्याख्या ने प्रवृत्त तद विहाय उसे छोड़ करके मध्य मध्य में आप क्या कर रहे हो अज्ञान आदि अवस्था सत्य निरूपणम प्रकृत असंगत बीच में अज्ञान सात अवस्थाओं का वर्णन कर रहे हो प्रकृति के साथ कोई संगति नहीं महसूस हो रहा है क्या आप कहाँ से चले कहा पहुंच गए शुरू किया भागवत हसमा रामायण में हो रहा है क्या हो रहे कहानी समझ में नहीं पकड़ने आ पकड़ रही है कृष्णा ने जो है एक सोलह हजार से शादी किया कि राम ने किया पता नहीं चल रहा कहा ना आपके साथ गड़बड़ कहा जगह कहानी मिला बड़ा विचित्र है। त्पर्य निरूपण उसी का तात्पर्य ने कहा था इसी मंत्र ने इसलिए यह लिया है जीवन मुक्ति की व्याख्या करने की और जीवन मुक्त कौन होता है जो जीते जी शोक निवृत्त प्रतृप्त जो पाया पाया है जिसने पाया है जिसने वही प्रतिज्ञा में दूसरे श्लोक में इस प्रकरण का दूसरे श्लोक में प्रतिज्ञा किया था अच्छा वो कैसे है जीवन मुक्ति तो क्या है उसे समझाने के लिए मुझे सात अवस्थाओं की व्याख्या करना ही पड़ा उसी के निरूपण के शेषत्व न अभी तथा कथन किया हुआ होने से ना प्रकृत संगता प्रकृत में कोई विरोध नहीं हैत्ति का तात्पर्य अपन शोक निवृत्त उवस्थे जीव गे ब्रूत आत्मा चेदिति श्रुति त्मा नी आदय स्मृति पुरुष इत्यादि श्रुति है यह श्रुति इन दो अवस्थाओं को जीवगत बताना चाहती है कौन दो अवस्था अप्रोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति निरंकुश तुर्थ क्या है स्वरूप है ब्रह्म इसलिए कहते हैं अप्रोक्ष ज्ञान और श्री श्रोत शोक निवृत्ति आखो ये जो दो अवस्था है ये जीवगत है से उस जीव को जो को इन दोस्तों लक्षण अवस्थ दंत्र प्रवृत्ता उसने भी, भी अप्रोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति रूपा अवस्था इन दो अवस्थाओं को विशेष रूपेण व्याख्यान करने के लिए ही मंत्र आया हुआ पुरुष में इसका अभिप्राय इसने आप अभिप्राय भी बता दिया अब वापस मंत्र आयम की व्याख्या चालू हुई थी ना उसी में लौट रहे अयमित अपम इतना अयम इक्कीसवा श्लोक था इसी प्रकार का 21वें श्लोक में आपने कहा था अयमति अपरोक्ष अयम पदे नोक्ष के द्वारा आत्मा के की अपोक्ष ज्ञान विषय निश्चित रूप में ज्ञान का विषय होगा नोक्ष नहीं हो सकता ऐसे पूर्व कह रहा कि आपने क्या कहा लेकिन आत्मज्ञान का परोक्ष ज्ञान पहले होता है फिर अप्रोक्षण होता है अर्थात आत्मा परोक्ष ज्ञान का भी विषय होगा अप्रोक्ष ज्ञान का भी विषय होगा दोनों ज्ञान विषय ने कहा है ये तो बिल्कुल आपकी प्रतिज्ञा का विरोध है कि आपने कहा था आत्मा या ब्रह्मा को लेकर कहा। है। जो है, वो तो साक्षात अपरोपक्षी का तो फिर परोक्षित्ञान विषय न सिद्धांत के तत्पादना अपरोक्षित ज्ञान में अप्रोश तो विभाजन हम को, को दो में तद्विविधं कि जो विषय आत्मा क्या है स्वयं स्व प्रकाश होता हो परोक्ष ज्ञान का हो गया कैसे आप? क्योंकि प्रत्येक अभिन्न स्वयं प्रकाश का अनुभव पहले किए नहीं है प्रत्येक चेतन से अभेद अनुभव होगा तो क्या हो जाएगा अप्रो साक्षर परोक्ष यद्यपि परोक्ष ज्ञान काल में भी वा अप्रोक्ष। अप्रोक्ष होता हुआ भी उसकी अप्रोक्षर अप्रोक्ष अतिव कह ले रहे हैं उस समय में वह परोक्ष ज्ञान का वो विषय होगा जैसे आपको इस समय अपने पूरे आयु का ज्ञान नहीं है ना कब आप मरेंगे क्या है कुछ मालूम नहीं भविष्य कुछ मालूम नहीं इन ज्योतिषी गणित करके बता देगा आपका सारा भविष्य बताएगा नहीं बताया उसके बताया हुआ भविष्य परोक्ष है क्या परोक्ष है परोक्ष और कार्या होगा वो कांतर हो जाएगा उसी प्रकार ये वो पहले से हो चुकी है घटना तभी तो ज्योतिषी से बताने तो कहां से बता दिया वो त्रिका लग गया क्या ज्योतिषी ईश्वर तो है नहीं हो इसका मतलब आपके प्रारदान रूप जन्म से मरण तक की मुख्य घटनाएं ब्रह्मा जी ने पहले फासला कर दिया है इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा ये सब मर चुके हैं तो घबरा घुरा निमित्त मातरम ये सब मरे हुए पहले इनका डेट ऑफ डेथ इनको इनका तुम डेट ऑफ बर्थ जानते हो हम तो इसके इन के डेट ऑफ डेथ जानते हैं दिखावी विराट रूप में बिस्तरा माया देवदांत एक में एकदम द्रोणाचार्य सब हुए हैं चवाए जा रहे हैं थे पहले सब प्रारंभ में जितनी भी आपके जीवन के मुख्य दुर्घटनाएं हो चाहे घटनाएं हो सब निश्चित है बीच बीच में आप पुरुषार्थ के लिए गुंजाइश देते हैं और उस पुरुषार्थ करोगे की आलस करके उसको समय बर्बाद कर लोगे वो आपकी मर्जी है ब्रह्मा जी हर घटना के बाद फिर पुरुषार्थ के लिए आपको छांस देते हैं ऐसे ही आपका जीवन बना रखता है घटना हुई और उसे क्या तुम सीखे उसके अनुरूप क्या प्रसार करोगे उसके तुम छोड़ छोड़ा उधर और पुरुषार्थ करेंगे अच्छा काम भी हो गया तो उसे बहुत जगह प्रसार करने में लग जाएंगे अरे और आगे बढ़ने का सोचो ये हो गया और आज और अच्छा काम कर पुरुषार्थ करो वो मिल रहा है वो भूल वो छोड़ देते एक में सफलता हुई और आगे के लिए आपको का अवसर दिया जा रहा है बीच का समय बर्बाद मत करो पुरुषार्थ बीच बीच में अवसर दिया चाहे सुघटना हो जाए दुर्घटना उसके बाद हर चीज के बाद कार्य करने के लिए आपको छूट और उस छूट में ही आलस आलश्य ये हम लोगों की जीव का भूल एक बार हुआ दो बार हुआ तीन बार हुआ अब कुछ तो ऐसे ही होता है ईश्वर चाहता है कुछ ऐसे विशेष तो हो जाता है अब देख युतिष्ठ को क्या हुआ पहले धन रखा भुख हो गया तो हार गए अक्कल आना चाहिए तो धन हमारा नुकसान हो गया चलो और न रखी ना और रख दिया और रख दिया सारा चला दिया सारे मुख के बाद, बाब के के मुख रखवा सारे आभूषणों को रख दिया। फिर लगा रखवा खुद को लगा दिया, के पत्नी को लगा दिया सब खत्म कर जैसे एक हो विवेक कहीं नहीं हुई सारा संपत्ति खाट सोच ईश्वर की माया है भगवान करा रहे हैं ना उनसे इसलिए करा रहे तो भगवान के द्वारा लीला करना चाहते दुष्टों का नाश करना चाहते थे वहां तो लीला थी शीला के मैं उसे दिखा रहे हैं कुछ चीजें ऐसे हैं अनिच्छन्निवार गीता न अच्छा यहां भी कहेंगे प्रारब्ध भी कि स्वेच्छा प्रारब्ध परीक्षा प्रार्थ अनिच्छा प्रार्थ वर्णन करेंगे आगे अनिच्छा प्रार्थ को आप डाल नहीं सकते जान रहे हैं तो भी आप रोक नहीं सकते हो के ही रहेगा अनिच्छा प्रार्थ नहीं तो आगे वर्णन आएगा तो आयम दो प्रकार का विशेष प्रकाश ध्याते क्योंकि विषय क्या है आपका चिद्रूप है है द्वैविध कारण द्विविधता का कारण क्या है कारण है विषय स्वयं का स्वरूप ऐसा यहाँ घटारी के समान विषय नहीं है ना ये आत्मा यहां पर विषय आत्मा पर विषय कैसा है विषय चिद्रूप आत्मह चिद्रूपीय आत्मा है स्वप्रकाशत्व स्व इसलिए स्व्यवहार साधना निर्पेक्षता इस स्व के लिए साधनातर की अपेक्षा नहीं है क्षण एक तरफ ऐसा हो गया और दूसरी तरफ क्या है इन बुद्धि से उस स्वप्रकाशत्व को ये का व्यवहार के लिए साधनांतर की अपेक्षा नहीं है इसे क्या कहते हैं नित्य पर कह देते हैं इसलिए कह देते उसको क्योंकि बुद्धि यदि उस बात को ग्रहण नहीं की है और बुद्धि जब ग्रहण कर लेगी प्रोशो तो के कह देते हैं बुद्धिया एवं एवं मैंने स्वप्रकाशत्व बुद्धि ने स्वप्रकाशित्व आत्मा को ग्रहण नहीं किया है बुद्धि अभी क्या मानती है आत्मा को जड़ मान रही है तो मानते ज्ञानवान अधिक ज्ञान अधिकरण आत्मा ऐसा तो नहीं मानते ज्ञान वाला है ऐसे मानते चल रही है लेकिन बुद्धि अभी आत्मा जो स्वप्रकाशत्व का अनुभव नहीं किया है वो अनुभव जब कर लेती है तो हम कहते हैं आप अप्रोच हो जब तो अनुभव नहीं किया तो परोक्ष है इसलिए आत्मा परोक्ष का विषय है और अप्रोच का भी विषय हो जा रहा है किसके दृष्टि से बुद्धि दृष्टि से स्वरूप दृष्टिया नहीं तो वह नित्य अप्रोक्ष है क्योंकि आत्मा के स्वप्रकाशत स्व के व्यवहार के प्रति अन्य कोई साधन नहीं है उस दृष्टिकोण से कह दिया जाता है कि वो नित्य अप्रोक्ष है और परोक्ष व्यवहार हो रहा है बुद्धि का लेती है ओ आत्मा ही सब प्रकाश है आज तक मैं भ्रमित थी मैं सोश मैं ही सबको प्रकाशित कर रही हूं यह बुद्धि का भ्रम दर्पण था ना लाइट आ रहा है आत्मा से वो लाइट को लेकर चरित को प्रकाशित कर रही है कौन मीर दर्पण जैसे कहीं बुद्धि ब्रह्म हो गया यही दर्पण शोषण लग जाए मई दुनिया को प्रकाशित कर रहा सूर्य कोई मतलब नहीं सूर्य ऐसे ही है नहीं उसको कल आया नहीं ना अभी तक दर्पण को जब आ जाएगा तो सूर्य के प्रकाश के बिना मैं किसी का प्रकाश नहीं कर सकता या नहीं सूर्य के बिना क्या दर्पण प्रतिफलन फेंट देगा इस आत्मा के बिना क्या बुद्धि किस घटा को प्रकाशित कर सकता है नहीं कर सकते यह विवेक जब तक नहीं हुई और बुद्धि इस बात को तो स्वीकार करके जब तक अनुभव नहीं करेगी उस ओर नींद घूमेगी और देखेगी नहीं तब तक पता तो तो तो तो तो तो तो तो नहीं चलता कि आत्मा नित्य अपरोक्ष जब तक ऐसा नहीं हुआ है तब तक तो हम क्या कहेंगे बुद्धि के दृष्टिकोण में आत्मा परोक्ष है भगवत ठीक है ठीक है दो प्रकार का अपना का हिस्सा बनाकर समझा दिया एक मित साक्षात अप्रोक्ष है साधारण निरपेक्ष है और दूसरा अप्रोक्ष है जो बुद्धि द्वारा होने वाला उसी चीज का दसवां तो पहले भी था बोध कराने से पहले भी दसवां है ना चिंदा लेकिन बुद्धि उसको भी ग्रहण नहीं किया था बुद्धि ग्रहण किया था कि मैं दसवा हूं नहीं किया था। बाद सत्पुरुष ने कहा तब वो ग्रहण कर लिया ग्रहण करने का मतलब अब चिंता हो गया क्या पहले मर गया था क्या? नहीं पहले भी जिंदा था अब भी जिंदा है यानी पहले बुद्धि ने ग्रहण नहीं किया था खुद को ग्रहण नहीं किया था इसलिए उसकी बुद्धि के दृष्टिकोण में खुद दशमा है यह चीज क्या है परोक्ष था अब बाद में क्या हुआ दसवीं जब अनुभूति हुई तो खुद में दसमत्व का अपरोक्ष हो गया यदि पहले भी वो दसवा था नहीं पहले वह दसवा परोक्ष हो गया ग्रुप सब द्वारा वही वही परोक्ष जो था परोक्ष सा था प्रतीत हुआ बीच में ब्रह्म भ्रांति के कारण से और भ्रांति के निवृत्त होने से उसकी अप्रोक्षता का भान हो गया इतना ही परोक्ष ज्ञान काल ये तो परोक्ष ज्ञान विषय पे कि आया था इसे पर स्वीकार करने में क्या फलीभूत हुआ इत्यासंज विशेष विषय न भवति प्रकाशित विषय की आत्मा के नित्य परोक्षता का परोक्ष नहीं है परोक्ष क्यू है सुर पता है दोनों मामला ही अलग हो गया इसे परोक्ष ज्ञान का विषय होने में उस विश्व प्रकाशता का कोई विरोध नहीं होता कि भ्रम के लिए कोई कारण की अपेक्षा नहीं होती है। क्यों ब्रह्म हुआ इसका कोई जवाब नहीं दुनिया में भले ही हम अनुमान दल बार में एक होता है कुछ बाहि कारणों को जोड़ लेते हो इन असली कारण के खुद के अंदर है भ्रांति क्यों हुई किसी को भी किसी भी चीज की भ्रांति होती क्यों हुई खुद के अंदर कमी है खुद में चोर कई भ्रां, नहीं तो कोई व्यक्ति मुझे कुछ नहीं क्यों भ्रांत हो जाऊंगा किसके भी बारे कोई भी चीज के बारे में यदि हमारे अंदर विवेक ठीक रहेगा कोई भी आके आपके और मुझे कुछ भी सुनाएंगे तो मैं सुनूंगा तो बोलूंगा कुछ यही होता है ना विवेकी के काम सुनने के बाद बिगड़ रहे हैं भ्रमित हो रहे हैं हो सकता है ऐसा सोचा होगा ऐसा बोला होगा ऐसे किया होगा वैसा होगा वैसे होगा दुनिया भर खुद मनोराज्य फंस जाते हैं दुखी हो जाते हैं और रामदेष फंस जाते हैं कारण खुद के अंदर की कमी है इसे खुद में विद्यमान अज्ञान ही भ्रम का कारण है बारी से तो निमित मात्र है। कोई भी भ्रांति खुद के अंदर कमी होता है पति को पत्नी के लेकर के भ्रांति हो जाती है और पत्नी को पति को लेकर भ्रांति हो जाती है बाप को बेटे का, बेटे को बाप की गुरु को चेले चेड़ेगा गुरु के, के प्रति चलता है और सारे भ्रांतियों का आधार खुद की विद्वान अज्ञात खुद में कम यदि ज्ञान काट के विवेक ठीक रहेगा तो भ्रम नहीं हो सकता आरती ठीक हो तो गाड़ी थोड़ी इधर भाग जाएगी नहीं तद कठोर बोला परोक्ष ज्ञान कालेपि भी विशेष प्रकाशता समा ब्रम स्व प्रकाशन बोधना परोक्ष ज्ञान काल में भी विषय की स्व प्रकाशता बनी रहती है कोई विरोध नहीं होता अप्रोश ज्ञान -काल, काल में था स्वप्रकाशत्व बुद्धि ने जब स्वप्रकाश ग्रहण करी जब जैसे है वैसे ही परोक्ष ज्ञान काल में भी आत्म स्वप्रकाशत्व वैसे का वैसे रहता है अतएव परोक्ष ज्ञान का होने के बावजूद भी आत्मा के कोई हानि नहीं होता अप्रोश ज्ञान काले इव परोक्ष ज्ञान काले अपनी विशेष भ्रमण सकाशता अस्त के सनी रहती है तथा प्रतिम्बा ब्रह्म प्रत्येक ब्रह्म गोचर संज्ञान से कथा परोक्षता है जीव से अभिन्न भ्रम करके अनुभव हो जाए क्या उसके बाद में ज्ञान परोक्ष ज्ञान बना रहेगा ज्ञान से परोक्ष तो? कब तक, तक तक है? जब तक तक तक तक अपना जीव ब्रह्म अभिन्नता का ग्रहण नहीं किया है तब तक, तक हम कहते हैं ब्रह्म परोक्ष है क्या? जब तक जीव ब्रह्म का अपोक्ष अनुभूति नहीं होती है ताव काल पर इनके लिए कहा गया ब्रम प्रत्यंश अग्रहणा अहम ब्रह्मित्य अनुख्या ब्रह्मास्तित्य मुल्लिखे परोक्ष ज्ञान वे त्रांत बाधा निरूपणा के अनुलिख्या क्या अहम ब्रह्म विग्रहण नहीं हो अनुरिख्य में अग्रहण अहम ब्रह्मा ऐसा अभी तक ग्रहण नहीं किया है क्योंकि क्या उसकी बुद्धि में केवल ब्रह्म है होगा साथ आसमान के ऊपर कहीं होगा कहीं लोक के ऊपर बैठा होगा कहीं ब्रह्म यही उसके दिमाग में है ईश्वर के ऊपर कहीं होगा ब्रह्म लोक में परिकुण लोक में साकेत लोक में कोई कोई कहीं कोई, कोई, कोई, कोई, कोई, कोई। होगा ऊपर हो मरने के बाद ही हम जा पाएंगे और देख पाएंगे मुझसे पहले नहीं दिखता होगा ऐसे है मान रहे अप्रोश ना प्रत्येक अभिन्न क्यों मान रहा है क्या स्वाभिन म ही ईश्वर हो इस उपाधि को लेकर बैठा हूं मह इसमें प्रवेश होकर बैठा हूं और इस उपाधि की सीमित शक्तियों को लेकर अपने व्यवहार कर रहा है, नाटक चल रहा है नाटक दी प्रकरण आ गया है तो ये जो विलक्षणता है इस बात को जब तक ग्रहण नहीं किए तब तक कहा जाता ब्रह्म वृक्ष ज्ञान का क्योंकि आप बोल क्या रहे हैं इसमें आप अनुभव को प्रकट जब करोगे क्या कहते हो अहम ब्रह्म कह रहे हो कि ब्रह्म अस्थि कह रहे हो ये ब्रह्म अस्थि कह रहे हो अभी परोक्ष आ जाएगा सित्यमूल लेखा परोक्ष ज्ञान इसलिए इसको परोक्ष अरे भ्रांत परोक्ष ज्ञान अभी कहो नहीं नहीं नहीं न भ्रांतम ब्रह्म ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है भ्रांति नहीं है ये क्यों उसका कोई बाध नहीं कर पाता ब्रह्म नास्ती ब्रह्म अस्थि का बाघ कौन कहेगा ज्ञान ब्रह्म नास्ति ज्ञान ऐसे कभी होगा नहीं बाध अनूपणा भ्रांतम ब्रह्म ब्रह्मास्ति या परोक्ष ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है या परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भ्रम है ऐसा आशंका पूर्व पक्षी ने कहा सिद्धांति का अधिक भ्रम चार तरीके से होता है अस्य भ्रांत से एक, क्या है बाधित हो रहा है यदि एक ज्ञान हुआ पहले उसके बाद उसका होता है वा हुई, तो हम कहेंगे बाधित ज्ञान आ जाएम अतः दूसरा कारण क्या है अपरोक्षण ग्रहण योग्य से परोक्षण ग्रहण जो कोई चीज अपरोन ग्रहण करने योग्य था परोक्षण थोड़ा ग्रहण कर लिया इसलिए भ्रम कह रहे हो उसको जो अप्रोक्ष होने लायक चीज को परोक्षता दे रहे हो इसलिए भ्रांति कह सकते हैं जैसे सभी को घड़ा दिखाई दे रहा और आप करे मेरे को नहीं दिखाई तब सब जाए तुम भ्रांत हो अरे हम सबको अप्रोक्ष हो रहा है तेरे को नहीं दिख रहा मतलब तेरे को भ्रांति हो रही तो अंधा हो दो मेखोगा खराब हो गए तुमको नहीं दिख रही है सबको दिख रहा है को नहीं दिख रहा खराब है यह तुम भ्रांति में पड़े हो इसे अपरोक्ष के योगी को परोक्ष कहा देना है भी भ्रम होता है क्या ऐसे तुम भ्रम के बारे में कह रहे हो आत्मा के बारे में होने लायक था वो नित्य साक्षात अपरोना चाहते हो तीसरा यद्वा अंश ग्रहण अथ प्रत्येक और ब्रह्म अभिन्न है ये अंश का ग्रहण नहीं हुआ है केवल ब्रह्मग्रहण ब्रह्म अस्थि ब्रह्म अहम वश्मी ऐसा नहीं हुआ ना इसलिए इसको भ्रम कहते हो क्या इति चतुर्दा विकल्प बाध्य बात एक और व्यक्ति अनुल्लेखा व्यक्ति अनुल्लेखा व्यक्ति का उल्लेख नहीं हुआ अर्थ व्यक्ति का ग्रहण नहीं हुआ अहम ब्रह्म ऐसा ग्रहण नहीं हुआ इसलिए कहते हो चारों पक्ष में से कौन सा पक्ष सा पहला पक्ष ने खंडन कर दिया अगले पक्षों के लिए और आगे श्लोक अलग अलग बना रहे हैं पहला पक्ष क्या था बात करें तो बात कोई ब्रह्म अस्थि के शास्त्र विज्ञान के बाद ब्रह्म नाश्ते से कोई बात ज्ञान नहीं होता